पूर्णमद पूर्णमद पूर्णा पूर्णम दश्यते पूर्णश पूर्णमादा पूर्णमेवावशिष्य ओ शाति शाति शांति श्रीमद्भगवीताध्याय पच्चीसवें श्लोक तक तो विचार हो गया है आगे छब्बीसवें श्लोक के लिए अवतरण है आय के रेर मुख्य हेतु तो इति प्राग उत्तम पहले कहा था बारहवें श्लोक में कहा था यज्ञातवा तो मृतमश्मुद शब्द से जिसको ज्ञान कर मानी जिसको प्राप्त कर ज्ञान कर अमृतत्व की प्राप्ति करो क्या था यही हमें तत्परवक्ष यज्ञातवा जिसको जानकर जिसकी ज्ञान को जानकर अमरत्व की प्राप्ति करोगे कहा था तो अब वो ज्ञान होगा तो प्राप्ति होगी क्योंकि तो ज्ञान कैसे होगा प्रश्न यह जिसको जानकर के मोक्ष मिल जाना है जन्म जन्मवर्ण के चक्कर से छूट जाना है वो ज्ञान कैसे हो ये प्रश्न उठता है ऐकेधि माने जीवात्मा परमात्मा के ऐक्य ज्ञान एकता ज्ञान मुक्ति का कारण बताया इस एज्ञात मृत अशु शब्द के द्वारा कहा गया था प्राग उत्तम अनुदय माने यह कहा गया था द्वादश श्लोक में कहा था उसका अनुवाद यहां करेंगे करके प्रश्न पूर्वक फिर प्रश्न पूर्वक यह प्रश्न आएगा उत्तरपूर्वक जिज्ञासना श्लोकम उतारे तो माना ज्ञान का हेतु क्या है प्रश्न होगा संभव ज्ञान होगा यथार्थ ज्ञान युवात्मा परमात्मा के ऐक्य ज्ञान हम ब्रह्मास्म भिर्त, ब्रह्माचार वृत्ति ये मोक्ष का कारण बताया ज्ञान कैसे हो ऐसा प्रश्न करके उत्तर देना है अगले श्लोक में इस प्रकार ज्ञान होता है पता है बताएं अगले श्लोक में जिज्ञास हेतुपरित जिज्ञासा है, है जिसको जानने के लिए ज्ञान के कारण जानने के लिए कुछ हेतुपर्क श्लोकम उतार आगे के श्लोक का देते हैं कहा यही है श्लोक अवतरण तो तो में कहा क्षेत्र क्षेत्रज्ञ एकत्व एकत्व विषय में ज्ञान मोक्ष साधन क्षेत्रज्ञ और ईश्वर मान परमात्मा दोनों के एक ऐक्य ज्ञान दोनों को विषय करने वाला एक ज्ञान उसी को ही मोक्ष का साधन माना गया है ज्ञान होने पर मोक्ष होगा तो कहा तो कहते यज्ञात्व कहा इस प्रकार से कहा था द्वादशलोक में जिसको जान करके अमरत्व की अनुभव होता है तो प्राप्ति के प्राप्ति करता है कहा था उपता हूं ये कहा तत्कस्मात हो तत् ज्ञान वो ज्ञान किस हेतु से होगा ज्ञान का साधन क्या होगा ज्ञान तो ऐक्य ज्ञान है उसे मोक्ष होगा ऐक्य ज्ञान होने पर कि ज्ञान कैसे हो तत् ज्ञान कस्मात हेतु तो। अस्ति किस हेतु से ज्ञान सिद्ध हो क्या कारण है हेतु मान्य कारण किस कारण से ज्ञान की सिद्धि होगी कैसे ज्ञान होगा इस प्रकार प्रश्न आया तत्क हेतु तो ये प्रश्न है तो उत्तर दिया जाता है तद हेतु तो प्रदर्शनार्थम श्लोक उतारित उसी के हेतु ज्ञान के हेतु तत् शब्द ही लेना ज्ञान ज्ञान के जो हेतु है, है साधन है उसके प्रदर्शन करने के लिए श्लोक आरंभित आगे का जो श्लोक है माना छब्बीसों श्लोक उसको आरंभ करते हैं कहना है इस श्लोक का आरंभ करते हैं कहा हुआ है ठीक में कुछ है सर्वस्व प्राणी जाते जितने भी प्राणी वर्ग हैं उनको ज्ञान जीवात्मा परमात्मा के ऐक्य ज्ञान हो जाए तो मोक्ष होना कहा वो ज्ञान कैसे होगा प्राणी मात्र का जो मोक्ष देने वाला ज्ञान किस हेतु से होगा क्या कारण होगा उसका ये प्रश्न है सर्वस्व प्राणी जाते से प्राणी वर्ग जितने भी हैं क्षेत्र क्षेत्र के संबंध अधीन क्षेत्र और क्षेत्र के संबंध के अधीन है ये प्राणी वर्ग और से होते हैं क्षेत्र बने प्रकृति अंश है क्षेत्र के बने है। ये दोनों के संबंध के अधीन है ये सब और संबंध कैसा आविद्यक संबंध वास्तव में संबंध होना संभव नहीं अंधेरे का और प्रकाश का कभी संबंध नहीं हो सकता काल्पनिक तो संबंध है संबंध भी क्षेत्र वास्तव में है ही नहीं तो कहां से क्षेत्र के साथ उसकी संबंध बनना है कल्पित वस्तु वास्तव में होता ही नहीं है रज्जु में सर्प होता ही नहीं है वो सर्प कहां से रज्जु के साथ संबंध करेगा फिर भी अज्ञान काल में संबंध दिखता है रज्जू में सर्प है ऐसा मानते हैं ऐसा संबंध है काल्पनिक संबंध होगा इस काल्पनिक संबंध से सारा प्राणी उत्पन्न होते हैं सारा जीव उत्पन्न होता है कहना होता है प्राणी भार ये कहना है सर्वस्य प्राणी जाते से संपूर्ण प्राणी वर्ग जितने भी हैं प्राणधारी जितने भी हैं जीव धातु प्राण धारण अर्थ में होता है माने जीव, जीव जितने कहलाते हैं संसार में क्षेत्र क्षेत्र के संबंधाधीना इसमत उत्पत्ति जिस हेतु तो से क्षेत्र क्षेत्र के संबंध के अधीन होते हैं इनकी उत्पत्ति प्राणी प्राणीवर्ग की उत्पत्ति क्षेत्र प्रकृति अंश क्षेत्र के चेतन ये दोनों के संबंध से उत्पन्न होना है केवल प्रकृति मात्र से भी नहीं है केवल चेतन मात्र से भी नहीं दोनों के संबंध से प्राणी प्राणीवर्ग की उत्पत्ति होती है तस्मात् हेतु से कहना है क्षेत्रज्ञ आत्मा का परमात्मा अतिरेके रख प्राण क्षेत्र के स्वरूप जो परमात्मा हो जो अभेद होंगे तो क्षेत्र के स्वरूप <तर्य> परमात्मा ही हो जाएगा हम ब्रह्माष्ट भी होगा कि वृत्ति आएगी इसी हेतु तस्माद कारण क्षेत्र के आत्मा का परमात्मा देगा क्षेत्र के स्वरूप जो परमात्मा है काल में क्षेत्र के और परमात्मा का भेद रहता नहीं है तो क्षेत्र ज्ञ स्वरूप जो परमात्मा है उससे अतिरिक्त अतिरिक्त में अतिरिक्त प्राणी का इससे शरीर है नहीं कोई जो भी प्राणियों के शरीर होते हैं ये दोनों के संबंध में सोना था अज्ञान काल में क्षेत्र क्षेत्र और ईश्वर के अज्ञान काल में थे ये सब तो तस्मत क्षेत्र क्या आत्मा का परमात्र इसी हेतु से कहा क्षेत्र के स्वरूप जो परमात्मा है उसे अतिरिक्त रूप से प्राणी कायश से अभाव शरीर का के शरी अभाव है काय मैंने शरीर कोई प्राणी का शरीर तो हो ही नहीं सकता या तो एकत्व तो ज्ञान होने पर प्राणी का शरीर होना संभव नहीं अब ऐक्य ज्ञान आदि मुक्ति है इसलिए ऐक्य ज्ञान से मुक्ति होगी जो प्राणियों का उत्पत्ति हुई थी किससे मान्यता आई थी क्षेत्र और क्षेत्र के, के संबंध से जब पता लग जाता है क्षेत्र का क्षेत्र के साथ संबंध होना संभव नहीं है क्षेत्र कल्पित वस्तु कल्पित वस्तु से अधिष्ठान दूषित होता नहीं है अधिष्ठान साथ उसका संपर्क ही नहीं होता सारे संसार कल्पित हैं विवर्त हैं कल्पित हैं उस अधिष्ठान चेतन के साथ संबंध नहीं है जब ज्ञान होगा क्षेत्र और क्षेत्र के और परमात्मा ज्ञान, ज्ञान ऐसे ज्ञान ऐक्य ज्ञान यही होगा एक ही है ऐसा ज्ञान होगा तब तो उस स्थिति में प्राणी शरीर नहीं रहेगा केवल क्षेत्र और क्षेत्र के संबंध से होना था संबंध है ही नहीं तो प्राणियों के शरीर का अभाव होने से ऐक्य ज्ञान आदि मुक्ति ही उस काल में ऐक्य ज्ञान हो जाता है प्राणियों का जो प्राणी शरीर है अनेकत्व नहीं है एकत्व सिद्ध हो जाएगा उस स्थिति में मुक्ति होनी है एक कहना है कस्मात इत्यादि प्रश्न से कहा कस्मात हेतु तो किस हेतु से कहा माने वो ज्ञान के कारण क्या है किस साधन है तथ हेतु प्रदर्शनार्थम कोई तो मानी प्राणी के उत्पत्ति के जो हेतु हैं उसके प्रदर्शन करने के लिए आगे श्लोक है ये कहना है आगे तो श्लोक है छत्रछत्र क्षत्रा तिदर्स यावत किंचित संजायते समेक जाएते जो कुछ भी पदार्थ उत्पन्न होते हैं दो, पर, दो प्रकार के पदार्थ था, थावर एक जंगम एक चलने वाले एक न चलने वाले चराचर जो बोलते हैं जैसे पशु आदि पक्षी आदि मनुष्य आदि चर जंगम है और थावर वृक्ष आदि हैं ये थावर में आते हैं एक जगह थीर रहने वाले को थावर बोलते हैं यावत किंचित सत्वम संजायित थावर जंगम सत्वम पदार्थम जो थावर अथवा जंगम पदार्थ जो कुछ भी होता है उत्पन्न होते हैं यदि संसार में जो कुछ भी उत्पन्न हो रहा है सृष्टिकाल में तो यावत किंच जो कुछ भी है थावर जंगमम सत्वम समझ जायते संजायते संजायित हो अथवा जंगम सत्व बने उनका अस्तित्व देखना है जैसे रजु में सत्व का अस्तित्व दिखता है इसी प्रकार प्राणियों का शरीर ही आना है सावर हो चाहे जंगम हो ये सत्व तो मैने अस्तित्व इनका अस्तित्व जो कुछ भी उत्पन्न होता है है करके जो बोला जाता है क्षेत्र क्षेत्र के संयुगात तद्विधि विधि भरतर हे सव हे भरत कुल में ऋषभ मान श्रेष्ठ अर्जुन भरतवंशियों में श्रेष्ठ है अर्जुन क्षेत्र क्षेत्र के बाद तद्विधि विधि का दे क्षेत्र और क्षेत्रज्ञ के संबंध से ये प्राणी निकाय होता है प्राणी समूह उसी होता है थावर हो चाहे कि जंगम दोनों के संबंध सही है क्षेत्र और क्षेत्र के संबंध है संबंध भी कैसे है? कल्पित संबंध है, वास्तव में संबंध नहीं है जैसे रज्जू का सर्प के साथ कोई संबंध नहीं है फिर भी सर्प है आई बुद्धि हो जाती है कल्पना काल में है सारा जगत प्राणी शरीर जीते में कल्पना है यह सिद्ध कर वास्तव्य नहीं तो ऐ सिद्ध होगा जीवात्मा परमात्मा की स्थिति होनी है मान क्षेत्र नाम की वस्तु समाप्त हो जाएगा विचार करने पर जो अविचारित काल में ही इनका स्वरूप होता है विचारित काल में कल्पित वस्तु का स्वरूप नहीं होता रज्जु में सर्प तब तक जब तक हम विचार नहीं करेंगे ध्यान से नहीं देखेंगे तब तक सर्प है वो जब ध्यान से देखे तो रज्जु मिला तो सर्प का है सर्प हा ही नहीं था ही नहीं हाई नहीं भोगा भी नहीं सिद्ध हो जाएगा त्रैकाली भी दिश्ध हो जाएगी ऐसा ही है जगत तो वेदांत समझने के लिए बिल्कुल विवर्त समझना बड़े विवर्थ बाद में चलना होगा तभी ऊपर उपनिषद आदि का अर्थ गीता आदि का अर्थ समझ पाएगा नहीं सकता। कल्पना है जगत ये बुद्धि हो तब समझेगा तो। यावत समझाए थे किंचित सत्वम स्थावर या, यावत किंचितावरम जंगम सत्वम संजायत जो कुछ भी जगत में थावर हो चाहे जंगम हो ठीर रहने वाला पदार्थ अथवा चलने वाले पदार्थ दो प्रकार के हैं उनके अस्तित्व जो कुछ भी उत्पन्न होता है है करके बोला जाता है क्षेत्र क्षेत्र के समझता तत्पित तत्पदार्थ उस वस्तु है था वस्तु वस्तु क्षेत्र क्षेत्र के के संबंध से होता है सवा तुम जानो ये भरतर सभा अर्जुन भरत कहा भाष्य पे कहते हैं यावत किंच कहा जो कुछ भी उत्पन्न होते हैं पदार्थ दो प्रकार के पदार्थ है था, था वर्थ वंगम संजाय के करते सबुत् उत्पन्न होते हैं जो भी सत्वम माने वस्तु सत्व शब्द है सत्व माने वस्तु जो भी वस्तु उत्पन्न होता है दोस्तों जंगम दो है जो भी उत्पन्न होते हैं किम अविशेषा क्या विशेष रूप से क्या कहना अविशेष रूप से क्या है यही कहते हैं था पर जंगम सत्वम या पर वस्तु बोला सत्व मानी वस्तु मान अविशेष रूप से कहते हैं समान रूप से दो ही वस्तु होते थावरम जंगम व थावरम जंगम थावरम मन मान जंगम दो प्रकार के पदार्थ हैं चराचर चर और तो तो चर अचर तो तो जो बोलते हैं चराचर बोलते हैं थावर जंगम बोलते प्राणी को क्षेत्र क्षेत्र के, के संबंधा ते जो कुछ भी उत्पन्न देखता है क्षेत्र और क्षेत्र के संबंध से होता है जड़ और चेतन दो के संबंध से होता है प्रकृति वम विधि मैंने जाने ही का, इस प्रकार तुम जानो हे भरतर सभा का हे भरतकुल में श्रेष्ठ अर्जुन ऐसा जानो श्लोक का सामान्य अर्थ यही है कुनर्यम क्षेत्र क्षेत्र ज्ञोर संयोग अभिप्रेत प्रश्न उठता क्या संबंध है इनका संयोग क्या है इनका दोनों का संबंध ऐसे थावर जंग उत्पन्न हो रहा है क्षेत्र क्षेत्र के संबंध से थावर जंगम होने का क्या कौन सा संबंध है इसके दोनों का क्या संबंध यह प्रश्न है कहा पुनरायम क्षेत्र क्षेत्र का संयोग अभिवे संबंध कौन सा संबंध इष्ट है या यह प्रश्न है संयोग रूप है संवाह्य रूप है कौन सा रूप है यानी गुणगुणी भाव से होना है अथवा दोनों द्रव्य भाव में एक दूसरे दो, दो, दो, दो, दो द्रव्यों का परस्पर संयोग होता है जैसे भूतल भूतल घटो अस्थि क्या होगा भूतल में घड़ाहाय बोला जाता है तो भूतल और घड़े का संयोग संबंध होता है पटे रूपम बस्ती बोलेंगे पट वे रूपए बोलेंगे या गुण-गुण भाव संबंध होगा पट द्रव्य है गुण रूप है गुण भाव संबंध होगा तो कौन सा संबंध होता क्षेत्र और क्षेत्र का क्या संबंध है दोनों संयोग संबंध है अथवा संवाय संबंध है क्या संबंध है ये प्रश्न उठता है क्योंकि दोनों के संबंध से संयोग बने संबंध है संयोग कह? होना कहा जो कुछ भी पदार्थ होता है ये दोनों के संयोग का क्षेत्र क्षेत्र संयोगाद बोल दिया कौन सा संयोग है ये क्षेत्र क्षेत्र के का यह प्रश्न है कुनरायम क्षेत्र क्षेत्र के और संयोग अभिप्रेत इष्ट अभिप्रेत मान इष्ट संबंध क्या है क्योंकि सारे प्राणी स्थावर जग में प्राणी की उत्पत्ति होने में संयोग बताया दोनों का वो संयोग क्या है प्रश्न है तो न तावत रज्जु रज्जु घटस्य अवय संश द्वारा संबंध विशेष संयोग विशेष संबंध विशेष संयोग क्षेत्र क्षेत्र के संभवती आकाश आकाशवत निर्भयत्वाधिकार है देखो आकाश के समान क्षेत्र के निर्वय सवय नहीं दो सवय पदार्थ का संबंध होता है दो घट है दोनों सावय उनका मान अवय के संयोग हो जाता है पूरा घट का संबंध तो नहीं होता अवयव का संयोग एक कोने का संबंध होता है ऐसा यहां हो नहीं सकता है क्योंकि निर्भय है क्षेत्र ज्ञान सावय सावय पदार्थों का संयोग देखा जाता है तो क्या संबंध है एक प्रश्न है न तावध रज्जु वह घटस जैसे रज्जु का घट के साथ संबंध रस्सी लगाया घट में तो रसी और घट का संबंध है दोनों सावय पदार्थ है क्या है र, रज्जु भी सावयव है घट भी सावैव है तो दोनों का एक एक कोटा जुड़ जाता है पूरा हिस्सा तो जुड़ता रहा एक एक कोटा एक अवय अवयव जुड़ता है उसे संयोग बोलते हैं ये तो है ही नहीं न तो अब रज्जु घटस्य अवय समस्या द्वारा का संबंध जो एक दूसरे के अवय के संबंध होता है वह रज्जु का और घट का अवय के साथ पूरे रज्जु का पूरे घट का संबंध तो होता नहीं ये कोने का होता है अवयव का संबंध विशेष होता है ऐसा नहीं समय का ऐसा नहीं है क्षेत्र क्षेत्रज्ञ से संबंध संबंध क्षेत्र का क्षेत्र के साथ में क्षेत्रज्ञ का संभव नहीं है ऐसा संबंध रज्जु और घट के संबंध जैसा होता है वैसा संबंध यहां नहीं हो सकता क्यों आकाशवत निर्भय क्षेत्र के जो आकाश के समान है के निर्भय है तो निर्भय पदार्थ का सावे के साथ संयोग हो नहीं सकता संयोग के लिए दोनों सावे पदार्थ चाहिए अवैध हो तो एक कोना कोना मिल जाता है एक कोना अवैध एक कोने एक को दूसरे के साथ में संबंध रहता है उसे संयोग कहते हैं यह है ना भी समवाय लक्षण ह्षेत्र क्षेत्र ने तो बोल दिया वो तो संयोग वाले संबंध है अथवा समवाय स्वरूप संबंध मानेंगे क्षेत्र क्षेत्र का तो दोनों का गुणगढ़ी भाव तो है ही नहीं एक गुण हो एक गुणी हो जैसे पट में रूप है गुण है रूप पट है द्रव्य दोनों में होता है गुणगुड़ी भाव संबंध ये ये हां गुणगुणी भाव संबंध होना संभव नहीं संवाय होना संबंध क्यों यहां पर गुणगुणी भाव है ही नहीं ना पुरुष गुण है क्षेत्र के गुण है न प्रकृति गुण है थावर जंग कोई गुण है ही नहीं क्षेत्र क्षेत्र भी गुण नहीं है और क्षेत्र के भी गुण नहीं कैसी, क्या संबंध संभा भी नहीं बन सकता है आप संभा लक्षण तंतु पट जैसे धागा और पट दोनों में क्या संबंध होता है संवा संबंध पट धागा में रहता है किस संबंध से संभाव संबंध से वहां से उत्पन्न हुआ है जिसमें उत्पन्न होता है कार्य कार्य का उसके साथ संवाय संबंध मानते हैं मिट्टी में घट उत्पन्न होता है घट का संबंध संवाय संबंध किसके साथ मिट्टी के साथ भूतल के साथ, साथ? संयुक्त संबंध उसी घट का अपने अवय के साथ में अवयवी का संबंध संवाय संबंध होता है यह भी नहीं हो सकता क्योंकि एक अवय हो एक अवैध क्षेत्र के और क्षेत्र दोनों अवयव भाव तो है ही नहीं यहां तो ये शंका कर रहा है संवाय लक्ष्य हो सकता क्या संबंध है ये आक्षेप करने जाता है तंतु तंत्र पटरी तंत्र पटपट के समान संवाय स्वरूप संबंध भी यहाँ हो नहीं सकता क्यों दोनों एक दो सौ अवयव अवय भाव नहीं है न क्षेत्र अवय अवयव अवय है क्षेत्र के का न क्षेत्र के अवयव क्षेत्र का दोनों अवय भाव नहीं है कार्यकार भाव दोनों में नहीं है आपस में तो संवाय भी हो नहीं सकता और संयोग नहीं हो सकता क्षेत्र के निर्वय है निर्वय पदार्थ का कहीं संयोग होता नहीं है आकाश के समान है तो संयोग संबंध भी नहीं है और संवा संबंध भी नहीं हो पा रहा है गुणगुण भाव न होने से फिर क्षेत्र क्षेत्र के संयोगा तद विधि भरत संयोग क्या लिखा भगवान ने हम यह प्रश्न उठता है वहां संयोग दे रहे हैं भगवान तो क्षेत्र ना आप लक्षण तंत्र पटे क्षेत्र क्षेत्र इतर इतर कार्यकार भाव अनुभव इतर इतर दोनों में कार्यकार भाव तो है ही नहीं जहां भाव होता है वहां संवाय संबंध होता है जैसे बिट्टी और घट पे, तंतु और पट पे, पट और रूप में संबंध संबंध होता है कार्यकार होना चाहिए यह हा नहीं इतना प्रश्न आया यह कहा पुनरायम संबंध कहा था प्रश्न है क्षेत्र क्षेत्र संयोगाद के ऊपर प्रश्न किया तो उच्चते से उत्तर देते सिद्धांत देखो संबंध है काल्पनिक संबंध है वास्तविक संबंध तो नहीं है आवितक संबंध है जैसे मन उसर भूमि में जल का संबंध होता है क्या संबंध है जल है ही नहीं में क्या संबंध होना ऐसे संबंध है क्षेत्र नाम की वस्तु वास्तव में है ही नहीं क्या संबंध होगा पुरुष के साथ और पुरुष निर्भय है वास्तविक संबंध नहीं अज्ञान काल में कल्पना करता है व्यक्ति ये कहना है उच्चते से ही उत्तर दे रहा है क्षेत्र क्षेत्र ज्ञर विषय विषय देखो एक विषय है एक विषय है क्षेत्र विषय है मेरा शरीर है मैं शरीर को देखता हूं क्षेत्र विषय कोटि में और क्षेत्र क्या विषयी जानता है उसको क्षेत्र के विषयी है जानता है जानने वाला है एक दृष्टा एक दृश्य है सीधी शादी भाषा में एक विषय और विषयी का संबंध होना संभव नहीं है एक क्षेत्र क्षेत्र और विषय विषय और एक विषयी है एक विषय है और भिन्न स्वभाव भिन्न स्वभाव एक जड़ है एक चेतना है ये दोनों भिन्न स्वभाव वाले हैं समान स्वभाव नहीं दोनों का भिन्न स्वभाव है इतर इतर एक दोनों में संबंध होना संभव नहीं है इतर इतर तद धर्माध्यास लक्षण समझेगा इतर इतर का संबंध दिखता है यहाँ मैं अहम मनुष्य बोल रहा है क्षेत्र के साथ संबंध देख रहा है और उसका धर्म का मनुष्यत्व तो जो थूलत्वादि धर्म आत्मा में मोटा हो गया हूँ बोलता कौन मोटा हुआ किंतु बोलता गया मैं मोटा हो गया मैं दुबला हो गया शरीर का धर्म आरोप कर रहा है और आत्मा का सर्भ शरीर में दिख रहा है अपने को चेतन मान के चल रहा है मैं जड़ नहीं हूं चेतन हूं मानता है एक विषय है एक विषयी है क्षेत्र से अत्यंत विलक्षण है दोनों इनमें संबंध होना संभव नहीं है फिर भी संबंध हो रहा है क्या कारण अज्ञान दोनों का विवेक नहीं है क्षेत्र और क्षेत्र के का यदि पृथक किया होता विचार से तो संबंध होना संभव नहीं था पृथक न पाया ज्ञान के कारण इसलिए संबंध दिख रहा है केवल धर्मी अध्यास नहीं धर्माध्यास भी करता है मान मान धर्मी आरोप क्षेत्र और क्षेत्र के को एकता करना उसके बाद उसका धर्म उसमें उसका धर्म उसमें आरोप करना ये भी चल रहा है तो वास्तव में संबंध तो हो नहीं सकता ये कहना चाहते हैं तो काल्पनिक संबंध कहा भगवान है क्षेत्र क्षेत्र के संयोगा तद विधि परतर्थ का, काल्पनिक संबंध अज्ञानकालीन संबंध है यही बोलने के लिए कहते हैं उत्तर देते हैं क्षेत्र क्षेत्र गए और देखो क्षेत्र और क्षेत्र के दो है यहाँ विषय विषय एक विषय है एक विषयी है क्षेत्र विषय है दृश्य कोटि में है शरीर आदि क्षेत्र और माने आत्मा विषयी है जानता है उसको ऐसा है और भिन्न स्वभाव कहा दोनों का स्वभाव भिन्न भिन्न है एक जड़ रूप है एक चेतन रूप है तो इनका वास्तविक संबंध तो होना संभव नहीं है इधर इतर तत्धर्माध्यास लक्षण, इतर इतर उनका अध्यास होना उनका धर्म का अध्यास होना यही समझ होगा यह आरोप होना केवल क्या होना है आरोप है वास्तव में संबंध है ही नहीं वही आरोप वाले संबंधों भगवान का रहे है क्षेत्र क्षेत्र के समय होगा तद्भिति पर अज्ञान काल में ऐसी मान्यता हो जाती है जब इनका विवेक नहीं कर पाया जब एकत्व मान के चल रहा है क्षेत्र के साथ क्षेत्र के रूप एक मानकर चल रहा है करके बैठा है उस स्थिति में ऐसे संबंध मानता है, है।, है। ये कहना है क्षेत्र क्षेत्र के स्वरूप अभाव निबंधन ये संबंध क्यों हुआ क्षेत्र और क्षेत्र का एकता दिख रही संबंध दिखता है क्षेत्र क्षेत्र के स्वरूप अभाव निबंधन मन मूलक ये कारण है क्षेत्र और क्षेत्र का विवेक का अभाव है क्या है पार्थक्य नहीं है एकता करके बैठा हुआ ज्ञान के काल में हम मनुष्य ही बोलता है ना ना हम मनुष्य नहीं बोल रहा कभी मनुष्य नहीं होने ही बोलता हम मनुष्य यही बोलता है हम स्थूल हम गौर हम कृष्ण अरे काला गोरा का ये आत्मा का धर्म है क्या शरीर का धर्म है वह आरोप कर देता है और आत्मा धर्म जो चैतन्य है वो यहां ला मैं चेतन हूँ मान के बैठा हुआ है इधर तो पहले धर्मी का अध्यास उसको धर्माध्यास भी कर जाता है <coughs> तो क्यों ये संबंध क्यों तो कहते हैं क्षेत्र क्षेत्र के स्वरूप विवेक अभाव निबंधन का क्षेत्र क्षेत्र के स्वरूप का विवेक नहीं है पार्थक्य नहीं कर पाया अज्ञान के कारण यही ये विवेक के अभाव ही कारण निबंधन माने कारण बना हुआ है वो तो मोला विद्या है विवेक का अभाव काराने में मोला विद्या है उसी का कारण है जैसे देखा कहा संबंध देखा रज्जुक्तिया सुक्तिकादि नाम तद विवेक ज्ञाना भाव अधिक सर्प रजतादी देखो रज्जु और सुक्तिका दो मानी सीपी का टुकड़ा है अथवा रशी है एक बहुत सर्पबुद्धि है और एक चांदी बुद्धि हो रही है वहां सर्प और रज्जु के विवेक नहीं कर पाया सुक्तिका के और चांदी के विवेक नहीं कर पाया उस कारण से हुआ है यदि विवेक सुक्ति कभी चांदी नहीं हो सकती ये बुद्धि बना लेता रज्जु कभी सर्प नहीं बन सकती ऐसे चांदी बना लेता क्यों नहीं बना पाया अज्ञान के कारण यही कहना है ये दृष्टांत है माने ये क्षेत्र क्षेत्र के को समुद्र रहा है क्षेत्र क्षेत्र के विवेक का अभाव सम, विवेक का अभाव के कारण हो रहा है संबंध क्यों रज्जु सुक्ति का दिन जैसे रज्जु है सुक्ति का बने का टुकड़ा है ओ, सब तद विवेक ज्ञानाभावात्त ये रज्जु है ये का है उसका विवेक नहीं आगे उस विवेक के अज्ञान के कारण से अध्यारोपित सर्प रजत आदि समय को बता दें आरोपित हो जाता है कि जब रज्जु का अज्ञान है आरोपित हो जाता है सर्प सर्प बुद्धि हो जाती है सुक्तिका का का आरोप है उस माने विवेक का अभाव है उस काल में रजत बुद्धि का आरोप हो जाता है ठीक इस प्रकार यहां भी है यदि अपना स्वरूप का ज्ञान होता तो क्षेत्र का आरोप नहीं करता अपने संबंध मरता नहीं क्षेत्र का आरोप अपने मनुष्य नहीं बोलता तो ये तो खंबा पकड़ने वाला व्यक्ति मैं खंबा हूं बोलता हो ठीक इसी प्रकार है कोई खंभा पकड़ा बोलता है मैं खंभा हूं इसी प्रकार की बात है तो इस प्रकार का संयोग है यहां संयोग शब्द का संजाय थे किंचित सत्म स्थावर क्षेत्र क्षेत्र संयोगात यह संयोग ऐसा संयोग है विवेक के अभाव मूल कारण यही है दोनों का विवेक नहीं क्षेत्र का स्वरूप क्षेत्र के स्वरूप वास्तव में जानता तो यह कल्पना नहीं करता मैं मनुष्य हूं इत्यादि कल्पना नहीं करता ये कहा ये संयोग है यहां आविद्यक संयोग है अज्ञानकालीन संयोग है स्वयं अध्यास रूप इसको को कहते हैं आरोप दूसरे का धर्म दूसरे को अपने में आरोप दूसरे का धर्म अपने में आरोप इसी को कहते हैं ये अध्यास नामक संबंध है यहां क्षेत्र क्षेत्र संयोग स्वयं अध्यास स्वरूप क्षेत्र संयोग यह क्षेत्र क्षेत्र संयोग अध्यास रूप है हाँ माने आरोपित है माने वास्तव में दोनों का संबंध होना संभव ही नहीं है क्या अधेरा और प्रकाश का कहां संबंध होगा हो ही नहीं सकता ये दोनों के विवेक नहीं है विवेक का अभाव के कारण होता है ये अध्यास इसको बोलते हैं स्वयं अध्यास स्वरूप अध्यास इसका स्वरूप अध्यास माना जाता है आक्षेप करना दूसरे का धर्म दूसरे में मंडा यह आक्षेप क्षेत्र क्षेत्र क्षेत्र क्षेत्र का संयोग यह श्लोक में आया हुआ यह संयोग का अर्थ मिथ्या ज्ञान लक्षण झूठा ज्ञान स्वरूप आए वास्तविक ज्ञान नहीं है हम मनुष्य कहना है यह वास्तविक ज्ञान नहीं है रज्जू को सर्व कहना वास्तविक ज्ञान नहीं है झूठा ज्ञान मिथ्या ज्ञान है इसी प्रकार यहां भी है अहम मनुष्य बोलता है तो मिथ्या ज्ञान है ऐसा संयोग है समझेगा समझ रहा वास्तव में आत्मा का और क्षेत्र का क्षेत्र के संबंध होना संभव ही नहीं है असंभव में आरोपित करता है जैसे मनुष्य के ऊपर में शिंग होना संभव नहीं है श्रींगा का आरोप कर देता है हां मनुष्य के ऊपर दो शिंग होता है आरोप किंतु उस आरोपित शिंग के द्वारा मनुष्य वास्तव में संबंध है ही नहीं ठीक इस प्रकार हाँ। यहां भी है इसको फिर कैसे नाश कर रहा है क्षेत्र क्षेत्र के समय जो मिथ्या ज्ञान हो रहा है अन्यत्र अन्य बुद्धि हो रही है मिथ्या ज्ञान के कारण आत्मा में मनुष्य बुद्धि हो रही है और शरीर में आत्मत्व बुद्धि हो रही है इसको हटाने के साधन क्या है शास्त्र को अतिक्रमण न करते हुए चलना पड़ेगा यथाशास्त्र अभ्यभाव समाज है शास्त्र अनतिक्रम्य यथाशास्त्र शास्त्र को अतिक्रमण न जैसा शास्त्र में बोला उसके आधार पर चलना होगा इसको संबंध हटाने के लिए संबंध हटा करके क्षेत्र से अपने अंश अपने पृथक करना है तो ऐसा शास्त्र चलना पड़ेगा मनमाना ढंग से नहीं होगा तस्मात शास्त्र प्रमाणते कार्यकारी व्यवस्था सोलह में जाके बोलेंगे तुम्हारे लिए भाई यही है शास्त्र को प्रमाण कर का, कार्या के व्यवस्था का में एक कर्तव्य है और कर्तव्य है इस विषय में शास्त्रे प्रमाण होता है मनमाना नहीं चलता तस्मात शास्त्र प्रमाणते कार्यकारी व्यवस्था ज्ञातवा शास्त्र में उक्तम ये कार्यकारी इत्यादि कहा हुआ है कर्म करतु यहाँ है तो शास्त्र को जानकर ही कार्य कर्तव्य कर्तव्य समझना होगा तो यहाँ भी क्षेत्र क्षेत्र के जो तादात्म्य बन गया है जिसके कारण एक दूसरे का धर्म आरोप करता है वह तादात्म्य क्या संयोग कहा गया एक तो इसी को संयोग कहा श्लोक में क्षेत्र क्षेत्र क्षमता तद्वि भारत सभी कहा यह दोनों के संबंध से ये प्राणी हो रहे कल्पना के कारण ये कहा है तो उसको हटाने का यही उपाय यथाशास्त्र शास्त्रों का अतिक्रमण करते हुए शास्त्र में जैसा कहा उसके अनुसार चलना आचरण करना जानना क्षेत्र क्षेत्र का लक्षण भेद परिज्ञान पर कम शास्त्र यही बोलता है क्षेत्र क्षेत्र का कैसा भेद है भिन्न है ये एक नहीं है शास्त्र समझाता है क्षेत्र का स्वरूप भिन्न है क्षेत्र भिन्न है एकत्र तो होना संभव नहीं है शास्त्र ही सिखाएगा यथाशास्त्र शास्त्र को अतिक्रमण करते हुए क्षेत्र क्षेत्र का लक्षण भेद परिज्ञान पूर्वकम क्षेत्र क्षेत्र के जो स्वरूप है इसके भेद ज्ञान पूर्वक पूर्वक भिन्न भिन्न ज्ञान मैं भिन्न हूं शरीर आदि क्षेत्र भिन्न है यह ज्ञान ज्ञान तो पूर्वक प्रागदर्शित रूपा क्षेत्रात् पहले दिखाया हुआ जिस क्षेत्र का स्वरूप दिखाया हुआ है पूर्व में दिखाया हुआ क्षेत्र का स्वरूप क्या ये में तत्प्रवक्षा में यज्ञातवामृत तो अनादि अनादिपत परम ब्रम न सप्तना सदु ऐसा है उसको सत शब्द का वाच्य भी नहीं असत शब्द का वाच्य भी नहीं कार्यकारण भाव से पृथक है और क्षेत्र कार्यकारण भाव में है क्षेत्र कितना है कार्यकारण भाव में तो है सारा संसार और आत्मा पृथक है न कार्य है न कारण है तो पहले दिखाया तरीका यही है क्षेत्र स्वरूप ऐसा दिखाया हुआ है न सप्तनाशद शब्द के द्वारा कार्य में कारण भी दोनों शब्द से नहीं कहा जाता उसको और क्षेत्र क्या है कार्य कार्यकार में विभक्त है या तो कार्य होगा कारण होगा इत्यादि तो उसको पृथक करना पड़ेगा शास्त्र के अधिक्रण शास्त्र के अनुसार चल करके ये कहते हैं यथाशास्त्र क्षेत्र क्षेत्र के लक्षण भेद परिज्ञान पूर्वक क्षेत्र क्षेत्र के स्वरूप है उसके भेद ज्ञान पूर्वक अभेद ज्ञान हो रहा था अभेद ज्ञान मैं भिन्न हूं शरीर भिन्न है क्षेत्र है मैं दृष्टा हूं ये है इस प्रकार भेद ज्ञान पूर्वक प्रागदर्शित रूपा क्षेत्रात् जो पहले दिखाए क्षेत्र का स्व महाभूता नहंकार इत्यादि शब्द क्षेत्र का, का स्वरूप क्या बोला था महाभूता अहंकारो बुद्धिंगातः चेतनाधि इस क्षेत्र समाज सेना सभी कार गया था प्रागदर्शित रूपा क्षेत्रात् पूर्व में दिखाए गए क्षेत्र का स्वरूप था वर्णन किया था इसी अध्याय में उसे मुंजाद इब इसी काम जैसे बूझ बहुत कोमल घास है वहाँ से भीतर की सबसे भीतर के तो टूल होगा उसको रुई होगा उसको निकालना बड़ा मुश्किल है इतने सावधानी से आत्मा को अलग करना होगा क्षेत्र से इतना झगड़ा हुआ है अनादिकाल से जैसे बूझ से भीतर जो टूल होता है रुई होती है भीतर थोड़ी सी उसको निकालने में टूट जाएगा बार बार कोमल घास है उसको निकालना बड़ा सावधानी से निकालना होगा तभी निकलेगा तूल ठीक इसी थी प्रकार यहां इस क्षेत्र से अपने को सावधानी से पृथक करना होगा कि अनादिकाल से इस क्षेत्र के साथ संबंध करके चला हुआ है मैं मनुष्य हूं जहां भी गया हूं हू हु, लगातार गया बकरी बन गया तो बकरी हो पशु बन गया कोई पशु हों पक्षी बन गया तो पक्षी हों हर जगह हूं हूं हु, लगातार हाँ थी, थी। माने जहां पहुंचा वहीं हूँ हूँ हूँ यही लगातार अभी तक यही आदत है इसकी तो बहुत पुरानी आदत बनी हुई है तो इसलिए सावधानी से आत्मा को अलग करना होगा अपने स्वरूप का कर पृथक करना होगा जैसे मुझ से तूल मतलब उसके रूई को पृथक किया जाता है बड़े सावधानी से ठीक इसी प्रकार प्रागदर्शी रूप क्षेत्र मुंजार इवे इसी काम कहा जैसे इसी काम में तूल है फितर के तूल <coughs> रूई और किससे निकालना है मुझ से ठीक इसी प्रकार सावधानी से इस आत्मा को पृथक करना कहा यथोक्त लक्षण क्षत्रज्ञ जो पूर्वम्ब लक्षण बता दिया है क्षेत्रज्ञ का सत्यना सदुच्ते आदि बोला हुआ है यथोक्त तो लक्षण क्षेत्र के जो पूर्वोक्त तो लक्षण जो क्षेत्र है जिसका स्वरूप पूर्वो स्वरूप बताया हुआ है लक्षण बताया हुआ क्षेत्र के का प्रविभज्य कहां से क्षेत्र से आत्मा को विभक्त करके किस प्रकार से रुई निकालने के समान बड़े सावधानी से यह क्षेत्र से आत्मा को पृथक करना होगा क्यों अनादिकाल से यहां हो करने की आदत बनी हुई है इतने शीघ्र नहीं निकलेगा आत्मा निकाल पाएंगे, नहीं पाएंगे बड़े सावधानी चाहिए न सप्तनाश सदुच्चते कहा था पूर्व में द्वादश श्लोक में कहा था इति अनेर श्लोक इस श्लोक द्वारा निरस्त सर्वोपाधि विशेष हम जितने भी उपाधि थे ना उपाधि विशेष कार्यकारण भाव में ले लिया है या तो कार्य में होगा या कारण में होगा न सप्तना सदुच्च करके कार्यकारण भाव से निषेध कर दिया आत्मा को कोई भी उपाधि आत्मा में नहीं रूपाधिक आत्मा उपाधि रहित आत्मा सिद्ध हो जाता है एक कार्यकारण भाव से यदि निकाल सके क्षेत्र का स्वरूप कार्यकारण भाव है उसे निकालने पर निरस्त सर्वोपाधि विशेष हम जितने भी उपाधि विशेषते थे निरस्त हो गया जिस आत्मा में कोई उपाधि नहीं रहे ऐसी थी का आत्मा ज्ञम ब्रह्म जो गेय ब्रह्म ज्ञम है तत्पर्भ्यामी से कहा हुआ जो ब्रह्म है जाननी तो वही वह है इस शरीर को जानिए हाल आप थोड़ी दिन में धोखा दे देगा अभी मैं मनुष्यों को फूल रहा है बस दो चार दिन का मेला उसके बाद चला जाएगा इसको जानने से क्या फायदा होगा? अपने को जानो फायदा उसमें है जन्म जन्म के चक्कर से मुक्त हो रहा तो ज्ञम ब्रह्म जो ज्ञान के विषय जो ब्रह्म है वही उसी को जानना है जिससे फल मिलेगा इस फल है देहादी को जानने से कोई फल नहीं मिलने वाला है भौतिक ज्ञान जितने भी है से कोई फल नहीं मिलने वाला फल यही है क्यों ये? संसार देने वाले ज्ञान आए कोई फल नहीं निष्फल है उस आत्मा ग्य परमात्मा को जानेंगे जीवात्मा परमात्मा आय के भाव में पहुंचेगे तो पहले फल संसार की निवृत्ति होगी जन्म वर्ण के छुट से छुटकारा होगा ज्ञ ब्रह्म है स्वरूपेण यह पश्यती कहा स्वरूप स्वरूप तो उस ब्रह्म को जानता अपने स्वरूप से अभिन्न रूप से जानता हो को मैं हूं ब्रह्म यह समझता है शास्त्र के आधार पर चल जैसे ऐसी तिथि आ जाती है क्षेत्रम से और क्षेत्रों को क्या समझता है अपने को तो ज्ञान रूप में समझता है मैं ही महूं ब्रह्मा अहम ब्रह्मास्त्र पहुँच जाता है वो व्यक्ति शास्त्र के आधार पर चलने से बड़े सावधानी से शरीर से पृथक करेगा अपने को मैंने जागृत स्वप्न सुसूप्ति तीनों हो अथवा थूल सूक्ष्म कारण तीनों प्रकार के शरीर हैं इससे पृथक करेगा सावधानी से, करे से। उलझन बहुत हैं तो सावधानी से पृथक करता है व्यक्ति शास्त्र का आधार चलने से ब्रह्म मई हो इस रूप से समझता अंतिम में जाकर हम ब्रह्माष्टी यही बोलता है इस रूप से अपने को जब जानता है या पश्यती ज्ञाय ब्रह्म को देखता है अपने स्वरूपता देखता है भिन्नत्व नहीं अभिन्नत्व नहीं देखता है जानता है क्षेत्रम चल क्षेत्र को क्या समझता है उसमें माया निर्मित हस्ति स्वप्न स्वप्न दृष्ट वस्तु गंधर्व नगर आदिवत असप जैसे जादूगर जो वस्तु दिखाता है हमारे सामने उसको क्या समझता है वो वस्तु को असत समझता कब? ओए जादूगर ने जो हमारा नेत्र बंद कर दिया था जब तक सत्य लगता था वस्तु नहीं लाता कुछ भी वो जो भी दिखाता है वो फील्ड में हमारे सामने कोई वस्तु उसके पास नहीं है हमारे नजर बंद कर देता है ऐसे मंत्र के द्वारा हमारे नजर बंद हो जाते हैं तो कुछ का कुछ दिखने लग जाता है एक तीन का उठा तो सर्प दिखेगा कहीं कुछ भी लाता नहीं लेकर के नहीं आता एक डूब डूबी लाता और कुछ न लाता तो सब दिखाता है तो कैसा है क्षेत्र हम जिस क्षेत्र से आत्मा को पृथक करना है वो क्षेत्र का स्वरूप क्या है तो कहा माया निर्वृत माया के द्वारा निर्माण किया गया हाथी जादू के जादू में बनाया गया हाथी जादूगर जो हाथी बना देगा उसके समान कैसा है मिथ्या है असत है ये ये क्षेत्रांश ऐसा है सारा संसार आत्म छोड़कर के बाकी सारा क्षेत्र में है ये महाभूत आदि सब है ये माया निर्मित हस्ती बात आगे जाकर करके वत बत, लगाया हुआ है अथवा स्वप्न दृष्ट वस्तुवत्त अथवा स्वप्न में देखेंगे वस्तु मिथ्या है असत है वास्तव में नहीं है और इस और तीसरा दृष्टांत है गंधर्व नगरादिव जैसे बादल चलते है ना आकाश में कभी कभी एक शहर के रूप हो जाते हैं वो ठीक वास्तव में ही ना है।, कहां है ही नहीं असत है कहां शहर है ही नहीं वहां कभी हाथी देखता कोई घोड़ा देखता कोई ऐसे ऐसी कल्पना हो जाती बादल में वास्तव में है नहीं हाथी ना घोड़ा है कोई सार भी नहीं ऐसा तीनों दृष्टांत असत के दृष्टांत है इस प्रकार का क्षेत्र है ऐसा समझना चाहिए सर एक कहा क्षेत्रमच माया निर्मित हस्ती स्वप्न हस्ति स्वप्न दृष्ट वस्तु गंधर्व नगर जैसे माया के द्वारा निर्माण किया हुआ हाथी अथवा स्वप्न में देखे गए पदार्थ अथवा गंधर्व गंधर्व नगर आदि है गंधर्व बादल में जो जो हमें दिखाई पड़ता वास्ता है कल्पना से इसके समान असदैव असत ही है कौन क्षेत्र ऐसे निश्चय होना चाहिए शास्त्र के माध्यम से चले से ऐसे निश्चय आएगा सत क्षेत्र के सत है और ये असत है ऐसी बुद्धि होगी सदी वहादे है तो असत क्षेत्र किंतु तो माने सत्य समान हो करके प्रकाशित हो रहा है दिख रहा है मैं यही होकर के चल रहा है रामायण में मंगलाचरण में तुलसीदास बोलते ना यमाया बस भर्ती विश्वमकिलम दे देवासुर दे। यथ सत्वाद अमृत भाति सकलम रजो यथा हि जिनके अस्तित्व से सारे के सारे संसार अस्थि भातिरूषित हो रहा है अधिष्ठान वही है यथ सत्वाद अम्बरष सप्त रज्जो यथा अहिर्भ्रम कहा जैसे रज्जु में सर्पबुद्धि हो जाती है और रज्जु के होने से सर्पबुद्धि इस प्रकार उस आत्मा की बातें ऐसी कही वहां या माया बसवत विश्व विश्वमखिलम देवासुरा इत्यादि कहा हुआ है यथ सत्वादमृष विभाति सकलम रज्जो यथा अहिर्भ्रम यत्पाद प्लब में कबे बई भगवान भोदे तीर्थ सावता संसार पार करने के जो इच्छुक हैं तिरछु हैं प्याशे हैं उनके लिए जैसे सर्वकमल ही नौका के रूप में काम करता है इत्यादि कहा हुआ है ऐसे यहां भी है असत होते हुए भी सद इव भाषदे कहा सत के हुँ, समान होकर के आज भास रहे हैं अज्ञान काल में ये क्षेत्र ऐसे हैं क्षेत्रगत रूप इत एवं निश्चित तो विज्ञान ऐसे विज्ञान शिक्षा निश्चय हो गया मैं परमात्मा से अभिन्न हूं जो तीनों शरीरों से बड़े सावधान से अपने को पृथक करेगा ठूल सुफ कारण शरीर से पृथक करेगा उस काल में मैं परमात्मा ही हूं यह बुद्धि हो जाती है उसकी किंतु बहुत माने सावधान से करना होगा का काम उलझन बहुत है कहां पर आत्मबुद्धि हो जाए कोई भरोसा नहीं है और क्षेत्र मानी माया के द्वारा निर्मित हाथी के समान असद होता हुआ सज्ज झलग रहा है जैसे जादूगर जब दिखता है दिखाता है तो उस काल में सत जैसा लगता है असत कब मानेंगे तो जादूगर अपने मंत्र जाल को निकाल देता है नजर बंदर करना समाप्त कर देता है जादू समाप्त करता है अरे था ही नहीं आती ऐसी बुद्धि हो जाए तब होती है तो यहां से भी झगड़ा होगा थोड़ा एक कहा तो इस प्रकार के निश्चित विज्ञान वाला जो है असत होता हुआ सत्य जैसा लग रहा ज्ञान काल में सर राजदी चित्र क्षेत्रांश ऐसे हैं यह ऐसा जो विज्ञान वाला पुरुष होगा निश्चित विज्ञान वाला है मैं परमात्मा ही हूं बाकी क्षेत्रांश न होते हुए भास रहे ये बुद्धि में पहुंचा हुआ होगा या तस् उस व्यक्ति का उस वहां पहुंचा हुआ व्यक्ति तस्या तक तो सम्यक क्या सम्यक दर्शन विरोधात अब क्षेत्रांश समाप्त तो हो जाते हैं सम्यक दर्शन आयान में पहुंचा हुआ है सर्वम फलवीदम ब्रह्म इस भाव में पहुंचा हुआ है यथोक्त सम्यक दर्शन विरोधात यथोक्त सम्यक दर्शन से विरोध है ये सब क्षेत्रांश कल्पना है और क्षेत्र पूर्वोक्त तो जो ज्ञान है वो सत्य है इसलिए इसके विरुद्ध अपगत क्षति क्षेत्र के चला जाता है हो जाता है रजों के ज्ञान होने पर सर्पाधिकवृत्ति हो जाती है ठीक इसी प्रकार क्षेत्रांश समाप्त हो जाता है अपगत क्षति मिथ्या ज्ञान अपगत क्षति जो झूठा ज्ञान हुआ था ना होता हुआ शरीर रूप में भाष रहा था वो मिथ्या ज्ञान है वो चला जाएगा अवगत तो क्षति का तस्य जन्म हेतु और अभगवाद करते हैं क्यों उसके जन्म का कारण अज्ञान चला गया इसलिए मिथ्या ज्ञान भी चला गया भ्रम चला जाएगा भ्रम जिससे हो रहा था उसका कारण ही चला गया सभ्य ज्ञान के द्वारा जीवात्मा परमात्मा एक के ज्ञान के द्वारा समाप्त हो गया अज्ञान समाप्त हो गया अज्ञान में से अज्ञान का कार्य था मिथ्या ज्ञान माने शनिदाजी दिख रहा अज्ञान का कार्य है तो अज्ञान चला गया तो कार्य भी नहीं रहे कारण के अभाव से कार्य का भाषा होता ही हो जाता है है व्यक्ति पुरुषम प्रकृति गुण सह सर्वथा वर्तमानों न नशुभ भूये भिजाए इत्यादि पहले करके कह के आए इति अन विद्वान इस प्रकार से जो जानता है प्रकृति और पुरुष को पृथक करके जानता है प्र, प्रकृति हमेशा क्या है उसके कार्यों के सहित गुण सह प्रकृति में गुण के सहित गुण माने कार्य कार्य के सहित प्रकृति को और पुरुष को जो जानता है उसके लिए कहा था सर्वथा वर्तमान किसी प्रकार के आचरण करे भूय भी जाए थे दोबारा जन्म नहीं होता कहा था कि ना विद्वान भूयो ना भी जाएती थी यद उत्तम जो आत्मव्यता होगा विद्वान वो दोबारा नहीं पैदा होता जो कहा था तद उपपन्नम उत्तम वो ठीक सिद्ध हो गया इस तरीके से इस तरीके से वो सिद्ध हो गया उसको पुनर्जन्म नहीं होगा ये सिद्ध हो गया कहा ठीक में कहते हैं क्षेत्र क्षेत्र के संबंध में उत्तम श्लोक में जो क्षेत्र क्षेत्र के संयोग तत्विद्धि भारत वह कहा था क्षेत्र क्षेत्र के जो संबंध कहा उसके ऊपर पूर्वपक्ष आक्षेप करता है क्या संबंध है ये दोनों का ये तो प्रकाश और के समान है एक जड़ है एक चेतन है कैसे संबंध होगा इसका सावय भी नहीं है संयोग संबंध होना संभव नहीं और गुणगुण विभाव ही नहीं जो समवाय संबंध बोले वो भी नहीं है अवयवा भी, भी नहीं जाति व्यक्ति भी नहीं समवाय संबंध के लेने के कौन सा संबंध हो सकता है मैंने संबंध नहीं है ये भगवान ने कैसे बोल दिया कि क्षेत्र क्षेत्र ये पूर्व पक्ष का अभिप्राय यह है क्षेत्र क्षेत्र संबंध उत्तम अक्षपति क्षेत्र और क्षेत्र के का संबंध कहा भगवान ने उसके ऊपर पूर्व आक्षेप करता है कह पुनः क्षेत्र इत्यादि कहा था कह पुनराय क्षेत्र क्षेत्र के और संयोग अभिप्रेता संयोग माने संबंध है और संयोग शब्द है श्लोक में इसलिए संयोग लिख दिया तो कौन से संबंध या इष्ट है संबंध तो कोई हो नहीं सकता यही है कौन निश्चय यह है यहाँ प्रश्न है क्षेत्रज्ञ से क्षेत्र संबंध का पुनर्व संभ कहा था क्षेत्रज्ञ का क्षेत्र के साथ संबंध क्या है संयोग संबंध है दोनों का क्षेत्र के साथ क्षेत्र के का संबंध संयोग है अथवा समवाय या समवाय संबंध है गुण भाव है दोनों अथवा दोनों एक द्रव्य द्रव्य है मान्य सावय पदार्थ है दोनों ये विकल्प करके आद्यम दूषित पहले वाला संयोग का दूषिति दुस्य। दूषित करता है पूर्व आदि तो क्यों क्षेत्र के निर्वाय भाई, भाई कहां से निर्वाय पदार्थ का संबंध जैसे आकाश का कहीं संबंध नहीं होता निर्वाय तो है इस प्रकार क्षेत्र के निर्वाय है तो उसका संबंध होना संभव नहीं संयोग होना संभव नहीं तो ये क्या लिख दिया क्षेत्र क्षेत्र क्षेत्र क्षेत्र के संयोगा तक विधि प्रदर्शन संयोग क्या है ये ये प्रश्न है पहले वाला वो दूषित करता है पूर्वादी संयोग तो होना संभव नहीं है नावत करके कहा पूर्वादी ने कहा रज्जु ही रज्जू भ रज्जू एव अवयव से अवैव सम्वार जैसे रज्जू ही अपने अवयव के संबंध से घट के साथ संबंध रखते मैंने घट के गले में रज, रज्जू बांध दिया तो संबंध है दोनों का संयोग संबंध है रज्जू भी सावैव है घट भी सावैव है तो अवयव जुड़ा पूरे रज्जु नहीं जुड़ी एक हिस्सा जुड़ा घट का भी एक हिस्सा जुड़ा पूरा घट नहीं जुड़ा अवैव होता है संयोग बने एक अवय का दूसरे के अवयव के साथ संबंध हो जाना संबंध कहा जाता है तो ये तो हाँ नहीं है यहां पुरवादी बोल रहा है संयोग विशेष नहीं क्यों क्षेत्र से संभव ये क्षेत्र के क्षेत्र के साथ ऐसा संबंध होना संभव है जैसे का घट के साथ संबंध होता है ऐसा संबंध होना संभव नहीं है आकाशवाद निर्भय क्षेत्र तो आकाश के समान है निर्वय है निर्वय पश तो किसी के साथ संबंध नहीं हो सकता तो संयोग संबंध होना तो संभव नहीं आगे संभवेंगे ठीका में कहते हैं भिन्न स्वभावत हेतु आहार नहीं ना? नावत ना? द्वितीय निरेश दूसरा ना भी संवाय करके बोला संवाय संबंध भी नहीं हो सकता पूर्वादि बोल रहा है आक्षेप करता बोल रहा है ना भी संवाय लक्ष्मण हां तंतु पटे तंतु और पट का संबंध है संवाय संबंध होता है क्यों अवयव अवय विभाव संबंध है क्या संबंध है तंतु अवय है पट अवय है।, है तंतु से पट बना हुआ है बस संभा संभाग संभाग संभा तंतु रहेगा संवाय संबंध से पट रहेगा संवाय संबंध से तंतु में यहां ये भी होना संभव नहीं कहा तो सिद्धांती बोलते हैं वास्तव संबंध वास्तव में तो कोई संबंध होना संभव नहीं है क्षेत्र का क्षेत्र के क्षेत्र नाम की वस्तु वास्तव में है ही नहीं क्षेत्रज्ञ ही है एक ही है संबंध होना संभव ही नहीं फिर कल्पना से हो जाता है रज्जु अकेली है पड़ी है फिर भी सर्प की कल्पना के संबंध हो जाता है रज्जु में सर्प की कल्पना हो जाती है आधार आधे भाव संबंध हो जाता है इस प्रकार यहां सिद्धांत बोलते हैं वास्तव संबंध अभावी क्षेत्र के साथ क्षेत्र के का वास्तविक संबंध संभव नहीं है अभावेपी तय और अध्यास रूप स्व अस्थित क्षेत्र क्षेत्र की ओर अध्यास आरोप रूप संबंध है अध्यास मानी आरोप आरोप रूप संबंध है सो अस्थिक संबंध सो अस्थि पर संबंध है आरोप रूप जैसे मनुष्य के सिर में चार सिंह होते हैं आरोप कर दिया ऐसे संबंध हो ही जाए मैं सिर के साथ सिंह का संबंध होगा वास्तविक नहीं है आरोपित ऐसे आरोपित संबंध अज्ञान काल में आरोप करता है ये कहना है उच्चतः क्रम से ये कहा हुआ है उच्चते सिद्धांतिक बोलते हैं क्षेत्र क्षेत्र के और विषय विषय का देखो एक विषय है एक विषय है क्षेत्र विषय है आत्मा जानता है क्षेत्र के जानता है इसको और वो जानने वाला है एक विषय कोटि में एक विषय कोटि में है भिन्न स्वभाव है भिन्न स्वभाव एक जड़ है एक चेतन है भिन्न स्वभाव वाले भिन्न स्वरूप वाले हैं इतर इतरत और इन दोनों का इतर इतर संबंध हो रखा है क्षेत्र का क्षेत्र के साथ क्षेत्र क्षेत्र के, के साथ और उसके धर्म का भी क्षेत्र का धर्म क्षेत्र के आरोप है क्षेत्र का धर्म क्षेत्र में आरोप है पहले धर्मी अध्यास उसके बाद धर्माध्यास ऐसा होता है धर्मी में अध्यास किए बिना धर्म का अध्यास नहीं कर पाएगा पहले धर्मी में अध्यास उसके बाद धर्म का अध्यास आरोप इतर इतर धर्माध्यास लक्षण संयोग है ऐसे नाम का संयोग है यहां भगवान जो कहा हुआ संयोग है क्षेत्र क्षेत्र को मान आरोपित संबंध है यहां वास्तविक नहीं है टीका में कहते हैं विषय है ना इतरा इतर इतर क्षेत्रे इतरा इतरत्र क्षेत्रे इतर मान क्या क्षेत्र ज्ञा ने इतर इतर मान क्षेत्रीय क्षेत्रज्ञ वा एक दूसरे का धर्म एक दूसरे में आरोप करना उसे क्षेत्र का क्षेत्र क्षेत्रज्ञ में आरोप करे चाहे के का क्षेत्र में आरोप करे इतर इतरत्र बने एक दूसरे में क्षेत्रीय क्षेत्रज्ञ वा चाहे क्षेत्र में आरोप हो चाहे क्षेत्र में आरोप हो दोनों में कोई एक धर्म धर्म धर्म से उसका धर्म का आरोप मानी क्षेत्र का धर्म क्षेत्र क्या होता है क्षेत्र के का धर्म क्षेत्र में आरोप करता है ये आरोप तो धर्म क्षेत्र अनधिकरण से क्षेत्र का अधिकार नहीं है मानी क्षेत्र के क्षेत्र का अधिकार नहीं है क्षेत्र के क्षेत्र के कृत्य चैतन्य से, से जिसमें क्षेत्र अधिकार अधिकारण चैतन्य धर्म क्षेत्र का नहीं है उसमें आरोप जाता है चैतन्य का आरोप कहाँ करेगा क्षेत्र मैं चेतन हूं ऐसा बोलता है मानी किसी को कोई अपशब्द बोलते तुरंत बोलाए क्या मुझे पत्थर समझाए मैं चेतन हूं सीधा बोल जाता है कोई धंदा कर दे ऐसे शब्द बोले शरीर को लेकर ही होंगे ना सब किंतु चैतन्य लाके बोलता है वहां मैं चेतन हूं मैं जड़ नहीं हूं बोलता है क्षेत्र अनाधार से क्षेत्र क्षेत्र के अनाधार से मेरे क्षेत्र का धर्म का आधार क्षेत्र के नहीं होता क्षेत्र के अनाधार से क्षेत्र डिस्टर निष्ठस् क्षेत्र में रहने वाला जो तो धर्म होगा वह क्षेत्र ज्ञा अनाधार है आधार नहीं है उसका क्षेत्र के में नहीं वो धर्म उसका क्षेत्र के में आरोप जाडी आदि जो धर्म है क्षेत्र के हैं उसका आधार तो क्षेत्र होना चाहिए क्षेत्र तो के में आरोप कर जाता है आरोप हो योग यही योग है यहाँ भाई संयोग का अगर था यही है योग तयोग तो उन दोनों का योग माने संयोग यही है एक दूसरे के धर्म का, का आरोप करना धर्मी अध्यास धर्माध्यास करके व्यवहार यही संबंध है कहा आरोपित संबंध है इतर इतर इत्यादि कहा था इतर इतर तथर्माध्यास लक्षण संयोग का कहा यही संयोग है एक दूसरे का और दूसरे का दूसरे में आरोप और एक दूसरे का धर्म का दूसरे में आरोप यही संबंध है संयोग का ठीक है कहा तत्र निमित्तमा निमित्त कारण क्या है क्यों हुआ यह संबंध क्यों हुआ क्षेत्र क्षेत्र के विवेक अभाव के कारण दोनों का विवेक नहीं है ज्ञान नहीं है ये क्षेत्र है मैं क्षेत्र के ऐसा ज्ञान नहीं है इसी कारण हुआ है निमित्त कारण यही है क्षेत्र क्षेत्र के स्वरूप विवेक अभाव निबंधन कहा क्षेत्र और क्षेत्र स्वरूप का विवेक नहीं है क्षेत्र का स्वरूप और क्षेत्र का स्वरूप जानता तो यह आरोप नहीं करता मैं शरीर इत्यादि नहीं बोलता ये कहा रज्जु शुक्ति का आदि दृष्टांत दृष्टान दिया जैसे रज्जु शुक्ति का आदि में तद विवेक ज्ञान अभाव उसका विवेक नहीं है रज्जु है सुक्ति का है ज्ञान का भाव अधिष्ठान का ज्ञान का भाव होने से क्या होता है सर्प आदि की कल्पना कर जाता है सर्प रूप आदि कल्पना जैसे करता है उसी प्रकार यहां हुआ है अपना स्वरूप का ज्ञान नहीं है इसको मैं परमात्मा हूं यह ज्ञान हम ब्रह्मा ज्ञान नहीं है इसलिए मैं मनुष्य ज्ञान में उतरा हुआ है ये कहना है ठीक है हमें कहते हैं अविवेका आरोप संयोगे दृष्टांत अभिवेक के कारण आरोपित संबंध हुआ है क्या क्षेत्र क्षेत्र के संयोगाद बोला हुआ है ना अज्ञान के कारण आरोपित संबंध है वास्तविक नहीं है समझिए दृष्टांत इस क्या रज्जु शुक्ति का आदम करके बोला भाषिक दृष्टान्त जैसे रुक्ति, रुक, रुक, में रज्जु में रज्जु ज्ञान जब नहीं है रज्जु का ज्ञान नहीं तो सर्व का ज्ञान हो जाता है मिथ्या ज्ञान आ जाता है शुक्ति का है सीपी के टुकड़ा है क्योंकि वहां रुप्य का ज्ञान शादी का ज्ञान हो जाता है किसके अधिष्ठान का ज्ञान के कारण ठीक इस प्रकार ये क्षेत्र सब आत्मा में कल्पित है तो कल्पित वस्तु यही होता है अधिष्ठान के अज्ञान से जन, जन्म होता है कल्पित वस्तु का यही कहना है रज्जु इत्यादि कहा आगे उत्तम संबंध नहीं क्या संबंध होगा भगवान जो कहा हुआ संबंध क्या है क्या कहते हैं सोयम कहा इत्यादि का सोयम अध्यास रूप आरोपित संबंध है, अध्यास है आरोपित। चेत्र चेत्र जो क्षेत्र क्षेत्र के संयोगात कहा हुआ था वो संयोग आरोपित संबंध है मिथ्या ज्ञान लक्षण वास्तविक नहीं ज्ञान नहीं है झूठा ज्ञान विपरीत ज्ञान मिथ्या ज्ञान है ठीक में कहते हैं तस्वृत्ति होगी तो वो जो मैंने शरीर आदि में आत्मबुद्धि निवृत्ति के योग्यता इसमें है निवृति किया जा सकता है इसको हटाया जा सकता है मिथ्या ज्ञान लक्षण बोले क्या है झूठा ज्ञान को हटाने के वास्तविक ज्ञान चाहिए तभी झूठा ज्ञान हटेगा रज्जु में सर्व बुद्धि हो गई झूठा ज्ञान हो गया उसके लिए क्या चाहिए वास्तविक ज्ञान चाहिए रज्जु का ज्ञान चाहिए तो आत्मा का ज्ञान होगा तो यह संबंध हट जाएगा कथम मिथ्या ज्ञान से निवृत्ति प्रश्न आया फिर मिथ्या ज्ञान की निवृत्ति कैसे होगी मिथ्या ज्ञान हो गया मैंने आत्मा में मनुष्यत्व बुद्धि हो रखी है अभी है। हम मनुष्य करके चल रहा है मिथ्या ज्ञान है इसकी निवृत्ति कैसी होगी प्रश्न उत्तर का यथा यथा बोल दिया शास्त्र के आधार पर चलना पड़ेगा उसित्व शास्त्र जैसा बताए उस मार्ग में चलना होगा यथाशास्त्रम क्षेत्र क्षेत्र के लक्षण भेद परिज्ञानपूर्वक शास्त्र के आधार पर चलने से क्षेत्र क्षेत्र के का स्वरूप का भेद ज्ञानपूर्वक भेद ज्ञान आ जाएगा मैं भिन्न हूं शरीर भिन्न बुद्धि होगी प्रागदर्शित रूपात क्षेत्राध पुल दिखाई जो महाभूत ने हंकार वादी करके दिखाया था क्षेत्र का स्वरूप दिखाया था उसे अपने को पृथक करके कैसे मुंजाद इसी काम भी जैसे मुंह से रूई को निकालना बड़ा सावधानी से चाहिए इस प्रकार ये क्षेत्र अंश से मान क्षेत्र को अलग करना बहुत सावधानी चाहिए जल्दीबाजी नहीं होगा यथोक्त तो लक्षण क्षेत्र के हम तो लक्षण है न सतर्क न सदुच्छते कहा हुआ जो यह है क्षेत्रज्ञ का स्वरूप बताया उसको प्रविवज क्षेत्र अंश से विभक्त करके ना हम देह न बे देह इत्यादि भाव में जाना होगा मैं शरीर नहीं मेरा शरीर नहीं शरीर प्रकृति का है पंचभूतों का है इस भाव में जाना होगा निश्चय करना होगा काल बोलने से काम नहीं चलेगा बोलना तो कोई भी बोल देगा निश्चय होना चाहिए न सप्तन्ना सदुच्यते इत्यादि शब्दों के द्वारा इत्याने ना निरस्त सर्वोपाधि विशेष हम लोग क्षेत्र ज्ञान कैसा है संपूर्ण उपाधि विशेष का निरस्त हो गया है न सत्यनाशद्य शब्द के द्वारा कार्यकारण भाव उपाधि होते हैं उपाधि रही तो निर्विशेष है वो यही ज्ञ ब्रह्म होता है ज्ञ में तत्प्रभ्यामी कहा हुआ ब्रह्म ज्ञ ब्रह्म स्वरूपेण पश्य भिन्नत्व नहीं अवेद अवेदे अपने स्वरूप से स्वरूप से समझता है अहम ब्रह्मा से समझता है तीनों शरीरों से अपने को पृथक करने के बाद इस प्रकार अपने को ब्रह्म भाव में पहुंचाता है देहमसा और देह को क्या समझता है माया निर्वृत हाथी आदि के समान समझता है जादू करके दिखाया हुआ हाथी मिथ्या होता है। पहले नोटों की गड्डी बनाकर दिखाता है दर्शकों सामने दिखाता है बाद में एक एक सौन्नी मांगने लग जाता है वास्तव में नोटों की गड्डी बनाता क्यों मांगता बाद क्यों मांगता। में भी मांगता वास्तव में है ही नहीं वो इस, इस प्रकार शरीर को समझता है वो कल्पना ही समझता ठीक कहते हैं क्षेत्र के का स्वरूप बताया है योयम विज्ञानमय अंतर ज्योति इत्यादि है इसका स्वरूप है माने इसी इंद्रिया में पाया जाता है शरीर के भीतर ही है हृदय में पाया जाता है बाहर बढ़ाने ये क्षेत्र स्वरूप ऐसा कहा इत्यादि तुम पदार्थ विषय जो तुम पद का अर्थ है इसका विषय करने वाला ज्ञान ऐसा ज्ञान शास्त्र या अनुसरित शास्त्र के द्वारा ऐसा ज्ञान होगा शास्त्र का अनुसरण करके विवेक के ज्ञान आपात्य उसको ध्यान विवेक ज्ञान प्राप्त करके अपने स्वरूप का विवेक ज्ञान प्राप्त कर महाभूतादि तृत्यंता क्षेत्राद उपद्रष्टिता दृष्टित्वादि लक्ष्मण कहा मानी महाभूतादि तृत्यंत जो क्षेत्र है उससे जो उपद्रष्टानुमंता कहा गया था भरता भोक्ता महेश्वर इत्यादि से लक्ष्मण प्राप्त क्षेत्र क्षेत्र महाभूत से पृथक कर है उस उसको क्षेत्र को देखने वाला उपद्रष्टा अनुमताचर इत्यादि कहा हुआ है तो क्षेत्र को पृथक करके क्षेत्र के को मुंज ईशिका न्याय ना जैसे मुँह से ईशिका को तूल को निकालने के लिए बहुत सावधानी चाहिए इसी प्रकार क्षेत्र से क्षेत्र को पृथक करने में बहुत सावधानी चाहिए शास्त्र के अनुसार चलना चाहिए और सावधानी पूर्वक उलझन कहाँ हो जाए को पता नहीं कितने संभल के चले कहीं जा कहीं ना उलझन में पड़ जाएगा देह में उतर जाएगा कहीं कहीं चाहे स्थूल शरीर में हो चाहे सूक्ष्म शरीर में हो चाहे कारण शरीर में हो कहीं ना कहीं आम बुद्धि हो जाएगी स्थिति ऐसी आ जाएगी आने की संभावना है इसलिए संभल के चला चलना चाहिए कहा विभिच उस क्षेत्र के इस क्षेत्र से पृथक करके सर्वोपाधि विनुपुक्तम जो सारे उपाधि से रहित करना किसको क्षेत्र को निरपुक्तम ब्रह्म उस ब्रह्म को स्वरूपेण ज्ञम स्वरूपते जानना चाहिए भिन्नत्व नहीं ब्रह्म को अहम ब्रह्माष्टी से जाना चाहिए स्वरूपेण क्षेत्रज्ञ का स्वरूप को उसको अपने स्वरूप जानना चाहिए, जानना चाहिए। जो अनुभवती जो अनुभव करता है ऐसा तीनों शरीरों से पृथक करके अहम ब्रह्माष्टी में रहता है तस्य उस, उस ऐसे व्यक्ति का मिथ्या ज्ञान अपगछति झूठा ज्ञान चला जाएगा शरीर आदि आत्मभुद्धि झूठे ज्ञान चला जाए संबंध ऐसे संबंध लगाना भाई समय कहा कथम अश्य निर्विशेष तत्व क्षेत्रज्ञ सविशेत्व तो हेतु तो सत्वात इतिहास संका होगी इसमें निर्विशेष तत्व कैसे आएगा क्षेत्रज्ञ में क्षेत्रज्ञ में सविशेत्व का हेतु है क्षेत्र में जाना क्षेत्रज्ञ सविष्यत्व तो है क्षेत्र को जानने वाले क्षेत्र का तो सविष्यत्व होते कैसे कहा कहते क्षेत्रम च इत्यादि कहा है क्षेत्रम से इत्यादि समझा हुआ है क्षेत्रम से माया निर्मित हस्ती स्वप्न दृष्ट वस्तु गंधर्व नगर आधिपत असदेव यही समझना क्षेत्राम सबको ऐसा समझना माया के द्वारा निर्मित हस्ती के समान असत समझना और स्वप्न में देखे गए पदार्थ को जिस प्रकार असत समझता है उससे समझना और गंधर्व नगर बादल में जो शहरादि बन जाते हैं कल्पना से उसको उसके समान असत समझना इसको इत्यादि दृष्टांत है असदेव सद सदैव भाष दे तो असत तो सत जैसा लगता है अज्ञान काल में सत मान के चलता है जैसे स्वप्न पदार्थ असत होते सत लगता कब स्वप्न काल में सत्य लगता है जादूगर के पदार्थ जब तक देखते सत्य लगता है असत होते हुए सत्य लगता है ये ऐसी स्थिति है जैसे गंधर्वन अगर जो बागल में बने हुए जो भी आकार होंगे हमारी कल्पना होती हो असत होता है सत्य लगता है ठीक इस प्रकार है असदैव सत्य सदैव उपभाषदे का क्षेत्र सत्यूप से प्रकाशित हो रहा भी अज्ञान काल में इतम निश्चित विज्ञान बनता है असत होता हुआ सज्जा लग रहा है इस प्रकार के निश्चय करता है क्षेत्र के बारे में कहा ठीक है हैं बहु दृष्टांत तीन दृष्टान्त दिया माने असत दिखाने के लिए माया निर्भर स्वप्न दृष्ट वस्तु और गंधर्व नगर आदि का तीन दृष्टान्त है बहुदृष्टान्त तो उत्तर बहुविधत्म क्षेत्र जैसा कहाांधे से बहुत प्रकार के भ्रम होने की संभावना है क्षेत्र में उत्त है मिथ्या ज्ञान अब हेतु इस ज्ञान पूर्वोत्तर विज्ञान क्षेत्र क्षेत्र का जो विवेक हो गया ज्ञान हो गया इस ज्ञान में <laughs> अज्ञान के नाश होता है मिथ्या ज्ञान का हटने में हेतु पता था इत्यादि भाष्य में था यथोक्त सम्यक दर्शन विरोधा ये जो क्षेत्र की जो कल्पना हो रही थी सम्यक दर्शन के विरोधी होने से मिथ्या ज्ञान है विरोधात सम्य ज्ञान के विरोधी होने से अवगत छि अच्छा मिथ्या ज्ञान हम मिथ्या ज्ञान हट जाएगा ध्यान देहात्म बुद्धि समाप्त तो हो जाएगी शास्त्र के अनुसार चलकर विचार करने पर कहा तश जन्म हेतु तो न भगवान क्यों सम्यक ज्ञान के द्वारा वो जो मिथ्या ज्ञान हुआ था आज में आत्मबुद्धि उसका कारण था मूला विद्या अज्ञान अज्ञान का रास हो गया सम्यक ज्ञान के, के द्वारा आत्मज्ञान के द्वारा अज्ञानाश हो गया अज्ञाननाश होने से उसका कार्य वित्तीय ज्ञान नहीं रहेगा सारी आदमी आत्मबुद्धि समाप्त हो जाती है ये बताया ठीक हम कहते हैं तथा भी कथम पुरुषार्थ सिद्धि फिर मोक्ष की सिद्धि कैसी होगी पुरुषार्थ अर्थते इति पुरुषार्थ चार पुरुषार्थ माना जाते धर्म अर्थ काम मोक्ष मोक्ष परम पुरुषार्थ है मैंने कोई धर्म चाहते हैं स्वर्गारी सुख चाहते हैं माने ज्ञाति के द्वारा उसको प्राप्त करना चाहते हैं पुरुषार्थ है एक स्वर्ग प्राप्ति करना अर्थ विषय अर्जन करना है लौकिक विषय उसके भी करते हैं पुरुषार्थ करते हैं और काम माने इंद्रिय प्रबल हो हमारे क्यों विषय भोगना है इंद्रिय दुर्बल हो जाए विषय कैसे भोगेंगे इंद्रियों की प्रबलता की कामना को काम कहा गया धर्मार्थ काम और मोक्ष संसार से मुक्ति जन्मवरण के चक्कर से स्त्री यह एक पुरुषार्थ तो चार प्रकार में मोक्ष पुरुषार्थ है यहां तथा भी चलो पृथक कर दिया क्षेत्र से क्षेत्र को अलग कर दिया और अप्रह्म के साथ अभेद करके मान लिया अहम ब्रह्माष्टमी पहुंचा तथा फिर भी कथम पुरुषार्थ मोक्ष की सिद्धि कैसे होगी पुरुषार्थ तो मोक्ष है तो क्या चाहता है साधन क्यों करता है मोक्ष के लिए पुरुषार्थ तो मोक्ष है तो पुरुषार्थ की सिद्धि कैसे होगी फल कैसे मिलेगा कालांतरित तुल्य जातीय मिथ्या ज्ञान पहले जैसे मिथ्या ज्ञान के द्वारा संसारित बुद्धि थी अभी विवृत्त हो गया मिथ्या ज्ञान कालांतर भी फिर आ सकता है उसी प्रकार का मिथ्या ज्ञान मिथ्या ज्ञान आ तो फिर संसारी रहेगा कामुकता उगता होगा कालांतर है कालांतर तुल्य जाति वो अज्ञान तो नाश हो गया पहले वाला तो तो, तो, तो, तो कालांतर में हो सकता है फिर भविष्य में हो सकता है अज्ञान फिर आ सकता है मिथ्या ज्ञान शरीर आदि में बुद्धि हो सकती है फिर तुल्य जाति वो समान जाति जैसे पहले था उसी प्रकार के मिथ्या ज्ञान उदय संभाव मित्त्या ज्ञान की उत्पत्ति की संभावना है फिर तो फिर पुरुषार्थिक स्थिति कैसी होगी फिर शरीर आदि में आत्मबुद्धि फिर आ सकती है तलाओ में काई को हटाते हैं फिर आ जाता है लग जाते फिर काई बराबर हो जाता है ऐसे फिर आत्मबुद्धि हो जाएगी शरीर में कहां से मोक्ष मिलेगा फिर ये पूर्वादि की संज्ञा तक संज्ञा कहा का तस्या कहा तश्य जन्म हैं वो विद्या ज्ञान के जो जन्म था ना अज्ञान मूला ज्ञान अविद्या वो ज्ञान के द्वारा उसका नाश हो चुका है हम ब्रह्मास में के द्वारा कारण नाशिक कार्यनाश होता हो जाता है ऐसी यही कहना है सम्यक ज्ञानाद अज्ञान तत् कार्य निवृत्तिया सम्यक ज्ञान यथार्थ ज्ञान हुआ अम ब्रह्माश्व में पहुंचा हुआ है शास्त्र के माध्यम से चलते चलते उस स्थिति में पहुंचा है तो सम्यक ज्ञान माने आत्मज्ञान है वो उसके द्वारा ज्ञान से अज्ञान तत्कार्य निवृत्तिया अज्ञान की निवृत्ति अज्ञान की निवृत्ति से उसका कार्य की निवृत्ति मिथ्या ज्ञान की भी वृत्ति मुक्ति मुक्ति हो ऐसी स्थिति है फलत महा था एवं इत्यादि एवं व्यक्ति पुरुष हम प्रकृति सह मैंने पुरुष को भी जानता है और गुण के सहित प्रकृति को भी जानता है सर सर्वथा वर्तमान रूपी न उस प्रशंसा ने कहा था ये सिद्ध हो गया कहा ये जो तो कहा था यदि यद उत्तम वो सब ठीक हो गया एक समय हो गया है ये रखते फिर करेंगे ओम पूर्ण पूर्ण पूर्णाद पूर्ण पूर्णश पूर्णमादायशिष्य ओ सा